वेदांत दर्शन की सितसीवी कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 50वें सूत्र तक देखा था इस प्रसंग में उपासना के प्रसंग में उपसंहार और व्यतिहार की बात चल रही थी और उसमें उपसंहार व्यतिहार करने से भेद हो जाएगा भिन्नताएं आएंगी फलभेद होंगे इत्यादि और इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए इत्यादि पूर्व पक्षी के आक्षेप थे जिसको सिद्धांती ने समाधान भी किया कि ये ब्रह्म विद्या की दृष्टि से तो सब एक ही हैं इसमें भिन्नता नहीं है और इस पूर्व पक्षी ने बात रखी कि अनुबंध के भेद होने से फलों के भेद होने से प्रक्रिया के भेद होने से ये भिन्न भिन्न है उसका और उत्तर आगे दिया जाएगा वो तो पिछले पाठ में से को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ, जी, दो जी, दो संख्या 202, सूत्र संख्या उनचास इसमें श्रुत्यादि बलिस्तवाचा ना बाधा इस चीज को कहते हुए अंत में कहा गया है इस कारण से प्रकरण प्रतिबंध नहीं है श्रुत्यादियों के कारण प्रकरण का प्रति, प्रतिबंध नहीं है कहा वो किस प्रकार है वो स्पष्ट नहीं है तो देखिए एक तो प्रति, प्रति प्रकरण का प्रतिबंध क्या कहे इसका मतलब क्या है, है? प्रकरण यहाँ पर वो हुआ कि जिस प्रसंग में परमात्मा के जो गुण कहे गए हैं ये प्रकरण है विशेष प्रसंग में परमात्मा को विभिन्न गुणों विशेषणों से लिखा गया है कहा गया है अब वहां जितने पढ़े गए हैं उतने ही वहां पर रहना उससे कम या अधिक ना होना दूसरे शब्दों में कहें तो उपसंहार और प्रतिहार ना होना ये प्रतिबंध हो गया प्रकरण का प्रतिबंध यानी प्रकरण में जितने परमात्मा के गुणधर्माए हैं वो उतने ही वैसे ही रखना ये प्रकरण का प्रतिबंध हुआ और प्रकरण का प्रतिबंध नहीं हुआ इसका मतलब वहां पर उपसंगार और व्यतिहार किए जा सकते हो गया अब ये कैसे इन्होंने श्रुत्यादि से सिद्ध किया है कि प्रकरण में परमात्मा के गुणों का जिसको ये प्रकरण प्रतिबंध कह रहे हैं वो क्यों ऐसा है क्यों कह रहे हैं क्योंकि है। यहां पर यही पढ़े गए हैं इसका आधार ये होगा ना क्योंकि यहां पर यानी इस प्रकरण में यही पढ़े गए इससे यही होने चाहिए उपसंगार व्यतिहार नहीं होना चाहिए ये बात हो गी? ठीक है अब प्रकरण की अपेक्षा श्रुति और लिंग को बलवान मान लिया इन्होंने तो श्रुति तो परमात्मा के अन्य गुणों को भी कहती है अब चूंकि ये परमात्मा के ही गुण हैं इसलिए वो वो भी श्रुति मान्य है और इससे भी बलवान है कि किसी प्रकरण में के अनुसार वहां वो ही शब्द होने चाहिए और श्रुति कह रही है कि नहीं परमात्मा की उपासना चल रही है तो दूसरे शब्द भी हैं परमात्मा के दूसरे गुण भी हैं तो बलवान होने से श्रुति के वो गुण धर्म श्रुति में अन्यत्र जो पढ़े गए हैं वो यहां पर आ जाएंगे उपसंहार व्यतिहार हो सकेगा तो श्रुत्यादि से प्रकरण की दुर्बलता होने से या श्रुत्यादि के बलवान होने से गुणों का प्रतिबंध प्रकरण का प्रतिबंध नहीं रहा वो खुल गया वो बलवान है इसलिए वहां पर आ जाएगा ये तात्पर्य इनका तो जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रकरण है वहां पर भी कोई ना कोई श्रुति तो है ही तो जब यहाँ पर एक श्रुति बलवान बैठा है तो फिर दूसरी श्रुति की बात क्यों कर रहे हैं उसको श्रुति से नहीं कहेंगे ना श्रुति तो साक्षात कथन कर रही है परमात्मा के कौन कौन से गुण है ये भी है वो भी है ठीक है अब श्रुति से यहां पर ये यह धर्म प्राप्त हो रहे हैं लेकिन हम जो ये आग्रह कर रहे हैं कि यहां पर यही गुण होने चाहिए इस प्रसंग में यही गुण होने चाहिए तो ये जो प्रसंग ला रहे हैं ये प्रकरण को लेकर आ रहे हैं इस यहां जो श्रुति है इसका कोई बाध थोड़ ना कर रहा है ये श्रुति तो जो कि तू है अब यही गुण रहेंगे ये प्रकरण से हम कह रहे हैं प्रसंग यही है अब उसमें दूसरी श्रुति भी है विद्यमान है तो वह आ सकती है ये भी श्रुति है वो भी श्रुति है वो श्रुति यहां आ सकती है इनमें कोई बाध नहीं है श्रुति श्रुति में कोई बाधा नहीं है प्रकरण की दृष्टि से जो हम बाध करने लग रहे हैं प्रतिबंध लगाना चाहते हैं वो प्रतिबंध नहीं रह पाएगा क्योंकि दूसरी श्रुति इससे बलवान है इसमें श्रुति श्रुति में कोई टकराव नहीं है श्रुति श्रुति में तो दोनों समान है कोई भी हो सकता है आ सकती है वहां पर इनका तात्पर्य इस तरह से ही ठीक है और कोई बोलिए आचार्य जी सूत्र नंबर 50 में पूर्व पक्षी ने कहा कि परमात्मा के अलग अलग गुणों का स्मरण करने से अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है जैसे है? कि भाषा में लिखा कि अलग अलग कर्मकांडों से अलग अलग फल मिलते हैं उसी है? प्रकार से है? तो सूत्रकार ने जो समाधान किया वेदांति ने कि फल एक ही है और वो आनंद और ज्ञान है ये भी फल ये समाधान किया नहीं है इसका उसमें बावन सूत्र में इसमें समाधान अब आएगा इक्यावनवा सूत्र आज देखेंगे पर ठीक है आपका प्रश्न है कि आ, ये सिद्धांती ने कहा कि ये पूर्व पक्षी का कथन गलत है पूर्व पक्षी कह रहा है कि अलग अलग उपासनाएं हैं अलग अलग फल होंगे अलग अलग क्रियाएं हैं तो प्रज्ञांतर मानना चाहिए अब भिन्न कर्म है भिन्न भिन्न फल है तो उनको यथावत रखना चाहिए उनको सबको मिला नहीं देना चाहिए ऐसा हम्म इसमें क्या प्रश्न बनेगा आपका आगे तो प्रश्न ये है कि पूर्व पक्षी का पक्ष जो है वो ठीक है हाँ। कि अलग अलग गुणों का अलग अलग फल होता है तो फल एक नहीं अलग अलग ही होता है अलग अलग होने चाहिए ठीक है तो इसमें थोड़ा तो संशोधन ये करें कि पूर्व पक्षी ने ये नहीं कहा कि अलग अलग गुण हैं मुख्य कहना चाहता ये अलग अलग उपासनाएं हैं अलग अलग उपासनाओं का आधार उसने एक तो अनुबंध यानी फल का भेद और दूसरे आदि शब्द से प्रक्रिया का भेद उसमें गुणों को ले सकते हैं लेकिन मूल रूप से ये उपासनाओं की भिन्नता को प्रस्तुत कर रहा है ये सब उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं होना चाहिए आपका कहना है कि जब अलग अलग जगह अलग अलग गुण कहे गए हैं उन उन गुणों के अनुसार हमारी भावना अलग अलग बनती है और अलग अलग भावना बनने से उसके फल में भी भेद आएगा जैसे आपकी बात को ही रख रहा हूं कि किसी ने परमात्मा को दयालु इस रूप में लिया तो दयालु शब्द बोला दयालु अर्थ की भावना की परमात्मा कैसे दया करता है कैसे दयालु है ये सारा चिंतन चल रहा है तो उसमें दयालुता का भाव आएगा मुझे भी दयालु बनना चाहिए ठीक है दूसरे ने कहानियां करी है किसी ने कहा अंतर्यामी है किसी ने कहा सृष्टि का रचयिता है किसने कहा ज्ञान स्वरूप है तो इन इन शब्दों को लेते हुए अलग अलग भावना बनेगी और अलग अलग प्रभाव आएगा इसलिए अलग अलग गुण होने से अलग अलग परिणाम आ रहा है ये आपका कथन है तो पूर्व की बात ठीक ही है कि अलग अलग हैं तो आप इधर से उधर क्यों लेकर के आते हो तो सिद्धांति की बात क्यों ठीक है यद्यपि इसका उत्तर आगे आएगा कि फल तो एक ही है किस रूप में एक ही है परमात्मा की प्राप्ति के रूप में आप जिस तरह से भेद कह रही हैं कि परमात्मा के भिन्न शब्दों को बोलने से भिन्न भावना हमारी बनती है भिन्न गुण हमारे अंदर आते हैं गुण भिन्न विशेषताएं आती हैं लेकिन इसको अगर आप व्यापक रूप से देखेंगे प्रारंभ में तो भिन्नता लगेगी इसके अंदर लेकिन जैसे ही वो किसी एक भी शब्द की गहराई में जाएगा एक ही भी किसी शब्द की बाकी सारी चीजें आ जाएंगी शुरुआत किसी विशेष भावना से हो रही है परमात्मा के विशेष गुण को उभारा जा रहा है लेकिन बाकी सारी चीजें आ जाएंगी उसको तो तो थोड़ा सा समझते हैं एक तो प्रचलित उदाहरण है जैसे कि ओम शब्द के लिए कहा जाता है ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं अन्य मतलब परमात्मा की जितने भी नाम है वो ओम शब्द में जुड़ जाते हैं कैसे जुड़ जाते हैं ओम शब्द का मतलब है रक्षक रक्षा करने वाला मुख्य अर्थ जो है उसमें बाकी सारे गुण भी जुड़ जाएंगे ये एक ऐसा शब्द है अलग अलग करते हैं तो भिन्नता है इसमें सारे के सारे गुण होंगे ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो सर्वशक्तिमान होते हुए वो हमारी रक्षा करता है इसीलिए रक्षा कर पाता है न्यायकारी है तो न्याय करते हुए वो हमारी रक्षा कर रहा है वो सृष्टि की रचना कर रहा है तो वो हमारी रक्षा कर रहा है वो सृष्टि का पालन कर रहा है नाश कर रहा है कुछ भी आप गुणधर्म ले आइए दयालु है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है अंतर्यामी है तो भी वो हमारी रक्षा कर रहा है, तो ओम शब्द का अर्थ सर्वरक्षक और बाकी जितने भी शब्द हैं वो अंत में जाकर के रक्षा में ही जुड़ जाएंगे जैसे माता पिता बच्चे के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं वस्त्र भी देंगे भोजन भी देंगे मकान भी देंगे विद्यालय में भी विद्या भी देंगे औषधि भी देंगे इन सब को करते हुए वो एक ही बात कर रहे हैं बच्चे की रक्षा कर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं ना कुछ भी कर रहे हैं बच्चे को समझा रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं बच्चे को दंड दे रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं बच्चे से प्रेम कर रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं हर जगह रक्षा जुड़ी हुई है तो एक ओम के बोलने से सारे गुण आ जाते हैं ये एक प्रचलित बात बताई आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है लेकिन मैं ये भूमिका बना रहा हूं कि जैसे ये होता है दूसरा सत्या प्रकाश में शुद्ध उपासना के प्रसंग में उन्होंने एक बात कही स्वामी जी ने उन्होंने कहा कि यदि सच्चे तरीके से परमात्मा के एक गुण को भी किया जाए एक गुण को भी लिया जाए तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है एक गुण को भी ठीक विधिवत किया जाए तो दूसरे शब्दों पर दूसरी विशेषताओं में जाने की आवश्यकता ही नहीं है केवल एक शब्द पर और वहां उदाहरण के तौर पर उन्होंने न्यायकारी शब्द लिखा है ईश्वर न्यायकारी है अब किसी ने इसी एक बात को पकड़ लिया वो तो दयालुता को नहीं जानता वो सृष्टि रचयिता को नहीं जानता कुछ नहीं और कुछ नहीं केवल उसने पकड़ लिया न्यायकारी है न्यायकारी को पूरी तरह से देखना है उसे पूरी अच्छी तरह से न्यायकारिता को जब देखेगा तो क्या सारी चीजें आ जाएंगी उसमें और परमात्मा को न्यायकारी मानता है तो वो कर्म को भी ढंग से करेगा अगर परमात्मा को न्यायकारी मानता है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं मानता है तो न्यायकारिता पूरी तरह से आ ही नहीं पाएगी भाई कोई दुर्बल है न्याय तो कर दिया उसने कि ऐसा ऐसा करना है लेकिन लागू नहीं कर सकता तो क्या काय का न्यायकारी होगा दुष्टों को दंड नहीं दे सकता सज्जनों को संभाल नहीं सकता तो न्यायकारी कहां से होगा तो न्यायकारी तो वही हो सकता है जो सर्वशक्तिमान हो परमात्मा सर्वशक्तिमान हो तब न्यायकारी होगा सर्वशक्तिमत्ता के लिए उसको सब जगह होना भी जरूरी है सर्वव्यापक हुए बिना कोई न्यायकारी हो सकता है क्या पूर्ण न्यायकारी उसको पता ही नहीं लगेगा कहा क्या हुआ है न्यायकारी होने के लिए उसको सब पता भी होना चाहिए ज्ञानवान भी होना चाहिए जो पूरा नहीं जानता वो न्यायकारी हो ही नहीं सकता पूरी तरह न्यायकारी नहीं हो सकता इन सब जगह पूर्ण लगा के ही चलना है परमात्मा न्याय करी है यानी पूर्ण न्याय करी है अब वो कैसे न्यायकारी होगा जिसको पता ही नहीं है तो एक शब्द की भी उपासना यदि हम करते हैं एक शब्द भी पकड़ लेते हैं तो परमात्मा की सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी तो स्वामी जी ने तो एक उदाहरण दिया न्यायकारी का ओम का एक उदाहरण हो गया गायत्री मंत्र के अर्थ में दूसरा न्यायकारी का उदाहरण हो गया न्यायकारी केवल उदाहरण है मूल कथ्य तो उनका है कि परमात्मा का एक भी गुण कोई ले ले और उसको सही ढंग से उपासना करे तो इससे भी उसकी मुक्ति हो जाएगी इससे भी उसका उद्धार हो जाएगा जीवन सफल हो जाएगा उसका एक को अच्छी तरह से अब इस दृष्टि से आप देखिए आपका प्रश्न ये था कि अलग अलग नाम बोले जाने से अलग अलग प्रभाव आता है तो उनके परिणाम भिन्ह भीन होंगे तो प्रारंभिक दृष्टि से तो परिणाम भिन्न भिन्न होंगे लेकिन जैसे जैसे वो उसी शब्द की गहराई में जाएगा तो बाकी सारे गुण परमात्मा के वहां जुड़ते ही जाएंगे और कुल मिलाकर के जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल एक ही आएगा इस दृष्टि से ये सिद्धांति कहना चाह रहा है कि आप उपसंहार व्यतिहार करो आप चाहे इस दृष्टि से कर लो चाहे उस दृष्टि से कर लो लेकिन अगर ढंग से कर रहे हैं तो आपको वही मुक्ति की प्राप्ति होगी परमात्मा के सब गुणधर्म उसमें आ जाएंगे जिसके लिए सामान्यतया उदाहरण दिया जाता है कि चादर का एक भी कोना लेकर के खींचा जाए तो वो पूरी चादर खींच करके आ जाती है कोई सा भी कोना खींच लें बीच में से पकड़ लें कोई भी सिरे को लेकर के उठाना अगर हमने शुरू कर दिया यदि प्रारंभ में थोड़ा उठा रहे हैं तब तो अलग अलग दिखाई देगा इस कोने से उठाएंगे तो कहेंगे देखो ये कोना उठा हुआ है बाकी तो झोंके तू पड़े हुए दूसरे कोने को उठाएंगे तो बाकी सारे वैसे के वैसे पड़े हैं वहां तो भेद दिखाई देगा प्रारंभ में तो लेकिन कुल मिलाकर के कि हमारे को चादर को या दरी को चीज को यहां से पकड़ के वहां तक ले जाना है उसको पूरे को अपने पास ले लेना है तो उसमें चाहे इस कोने से पकड़ो चाहे उस कोने से पकड़ो सब तरह से वो हमारे पास पूरी तरह आएगी हम उसको खींच करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं दरियादि को उस तरह से कुल जो अंतिम परिणाम आने वाला है वो एक जैसा है प्रारंभ में देखेंगे तो भिन्नता होगी ठीक है कोई यहाँ खड़ा हुआ है उसने यहाँ उठा लिया किसी की वहां की इच्छा है तो वहां उठा लेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो सिद्धांति का जो ये कथन है कि सबका परिणाम एक है वो इस दृष्टि से अंतिम दृष्टि से आगे कहेंगे भी इस सूत्र में हाँ आचार्य जी स्तुति के संबंध में तो ये बात ठीक है जो आपने भी मैं स्तुति के बारे में कह रहा हूँ ना ये स्तुति वाली बात ये हाँ। जो जितने शब्द है ये स्तुति पर ही है ना परंतु ये जब उपासक प्रार्थना करता है वो कुछ ईश्वर से याचना करता है तो जैसे वो निर्विकार शब्द का प्रयोग करता है और फिर बाद में या अगली बार वो दयालु शब्द का प्रयोग करता है तो उस समय तो अलग अलग ही रहेगा उसका क्योंकि प्रार्थना एक बार वो विकार रहित होने के लिए कर रहा है एक बार ईश्वर की दया की प्राप्ति के लिए कर रहा है माना वो तो बात है ही प्रारंभ में तो ऐसा ही रहेगा आप स्तुति के साथ साथ प्रार्थना को ले आइए ठीक है प्रार्थना पर भी विचार कर लेते हैं बिल्कुल ये सब कैसे ही घटेगा प्रारंभ में वहां पर भी भेद है एक तो निर्विकारता दूसरा दयालुता आप एक को ले लीजिए हे परमात्मा आप निर्विकार हैं और मेरे को निर्विकार बनाइए तो परमात्मा की निर्विकारता में सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर अगर परमात्मा निर्विकार का क्या मतलब लेंगे तो न्यूनता नहीं है राग-द्वेष रागद्वेशी नहीं है आप कहोगे अज्ञान नहीं है अविद्या नहीं है तो पूरा पूरा ज्ञान आ जाएगा पूरा ज्ञान मानना पड़ेगा ना उसमें तभी तो निर्विकार हो सकता है वो समस्त ज्ञान आना चाहिए समस्त ज्ञान के लिए उसको सर्वव्यापक होना भी जरूरी है अच्छा जो शक्ति नहीं रखता है न्याय तो कर रहा है कर नहीं पा रहा है तो विकार तो हो जाएगा वो चाहता है करना लेकिन कर नहीं सकता है असमर्थता आएगी असमर्थता आने में हमारे में विकार आता है न्यूनता होती है तो परमात्मा निर्विकार है कि कोई उसको दबा नहीं सकता अगर वो दुर्बल है तो वो विकार से ग्रस्त हो जाता है दूसरा दबा देगा उसको यानी आपको ऐसा नहीं करना है वो भले ही आपने मन से चाहता हो कि मैं नहीं करना कर, नहीं करूंगा अच्छे बुरे का पता है लेकिन अन्य दबाओं के कारण से वो वैसा कर रहा है ये एक विकार हो गया ना जितने भी अंश में एक विकार तो हो गया ना अब परमात्मा किसी से दबता नहीं है ये मानना पड़ेगा अगर वो दब रहा है तो विकार आ गया उसमें जैसा उसका जाने वैसा वो कर नहीं पाएगा असमर्थता आएगी तो सर्वशक्तिमत्ता सर्वव्यापकता सर्वज्ञता न्यायकारिता न्याय पूरा नहीं कर रहा है तो विकारी हो गया वो सब चीजें आ जाएंगी अब उसके साथ प्रार्थना भी ले लीजिए एक व्यक्ति ने निर्विकारता का भाव बनाया मैं निर्विकार बनूं दयालुता का नहीं किया आप क्या ये समझते हैं कि जो निर्विकार बन रहा है वो दयालु नहीं बनेगा दयालुता का विपरीत क्या है दयालुता का विपरीत आप क्रूरता कह लें कठोरता कह लें अन्याय कह लें जैसे ये आएगा तो निर्विकारता रहेगी क्या विकार आ गया उसमें निर्विकारता तो बहुत व्यापक है कि किस किस तरह से आप निर्विकारता देखेंगे सभी चीजों में हमारे कर्मों में आ जाएगा हमारे विचारों में आ जाएगा हमारे ज्ञानों में आ जाएगा सब सब में निर्विकारता होनी चाहिए तब निर्विकारता की साधना पूरी होगी प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखेगा प्रार्थना में भी कि मैं निर्विकारता की, की अब मैं दयालुता की प्रार्थना कर रहा हूं दयालुता भी गुण आना चाहिए अब जिस समय वो निर्विकारता की प्रार्थना कर रहा है और जो निर्विकारता चाह रहा है निर्विकारता का जो अर्थ उसने अपने समझ रखा है वो सीमित ले रखा है और इस कारण से वो सोच रहा है कि मैं दयालुता को भी लेके आऊं निर्विकारता से तो दयालुता नहीं आ रही है सीमित अर्थ को लेकर के जब चलते हैं तब हम भिन्न भिन अर्थों में जाते हैं फिर न्यायकारिता की लायका नहीं दयालु बन गया तो फिर न्यायकारी छूट जाएगा तो न्यायकारिता भी होनी चाहिए अब वो दयालुता न्यायकारिता को विरोध समझ रहा है जो सत्याप्रकाश में स्पष्ट महसि ने लिखा है कि जो दयालु है वो न्यायकारी है जो न्यायकारी है वो दयालु है जबकि सामान्यतः विपरीत समझा जाता है तो हम इन गुण इन शब्दों का क्या अर्थ समझ रहे हैं और कितनी सीमित मात्रा में लेकर के चल रहे हैं तब तो ये भेद दिखाई देंगे लेकिन ये जिस स्तर पर कहना चाहते हैं उपनिषद जिस तरह उपसंहार व्यतिहार ये व्यापक रूप से देख रहे हैं जो गंभीर साधना होती है गंभीर विचार होता है भावना बहुत गंभीर होती है वहां देखेंगे तो कोई भेद नहीं दिखेगा अंततः परमात्मा का सारा स्वरूप वहां आ जाएगा और हमारे आचरण में भी जो हम प्रार्थना करते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी उसमें न्यायकारी बनने के लिए हम कहेंगे हम न्यायकारी बने तो क्या क्या चाहिए हमारे को प्रभु आप न्यायकारी हैं मैं भी न्यायकारी बनूं तो क्या केवल करने की बात है निर्णय देने की वो न्या... ज्ञान तो चाहिए ना कि मैं न्याय करूं तो पता तो होना चाहिए कि मेरा ज्ञान है और ज्ञान होते हुए भी मैं न्याय कर रहा हूं तो राग रागद्वेश से भी अन्याय भी कर सकता हूं अल्पज्यता से भी अन्याय होता है राग रागद्वेश से भी अन्याय होता है असमर्थता से भी अन्याय होता है अन्य बहुत सारे कारणों से होता है तो न्यायकारी बनने के लिए बलवान भी बनना होगा ज्ञानवान भी बनना होगा विद्यायुक्त बनना होगा रागद्वेश रहित होना होगा ऐसा शुद्ध ज्ञान होना चाहिए मैं शरीर हूं या आत्मा हूं तो भी नहीं तो अन्याय कर देगा वो तो सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर प्रार्थना के अंतर्गत भी जब हम लेंगे सारी चीजें आ जाएंगी उस दृष्टि से फिर वो ही एक ही परिणाम आने वाला है अंतर नहीं पड़ेगा उसमें आचार्य जी अंतिम स्तर पर तो व्यतिहार और उपसंहार की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि साधक के लिए सारे गुण क्योंकि ईश्वर एक है तो उसके सारे गुणों का अर्थ भी अंततः एक ही निकल रहा है तो ये तो प्रारंभिक स्तर उपासना तो उपासक शुरू में ही करता है बाद में तो वो समाधि और ठीक है उसमें जाता है तो उसमें तो कोई भेद नहीं होगा नहीं होगा तो व्यतिहार वो तभी उसको आवश्यकता पड़ेगी जब वो इनमें भेद देख रहा है और उसको अलग अलग अपने गुणों का विकास करना है प्रारंभिक रूप से यही दिखेगा आपने ठीक पकड़ा कि जो उपसंहार और व्यतिहार कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि उसको उन शब्दों से संतोष नहीं है उन शब्दों में अरुचि हो रही है उसको चला नहीं पा रहा है भिन्नता चाहता है नवीनता चाहता है रुचि के अनुसार ये भेद तो करेगा वो इस भेद के कारण सामान्यतया हमारी बुद्धि यह बनती है कि उपासनाएं अलग अलग है क्योंकि इनसे प्रभाव अलग अलग आ रहे हैं यही तो पूर्व पक्षी ने कहा था वो उपसंगार व्यतिहार कर रहे हो इससे तो इनके गुणों की न्यून दिखता हो जाएगी ये प्रधान हो जाएगा ये अप्रधान हो जाएगा ये तो भेद हो गया यही तो प्रश्न उठाया था उसने इसका उत्तर दिया जा रहा है कि भेद नहीं है ये प्रारंभ में लग रहा है रुचि के अनुसार आप ये सब कर सकते हो इतने अंश में तो भिन्नता है कहा कर रहे कि चादर का एक कोना पकड़ा है उसने दूसरा पकड़ा तो बोले ये तो भिन्नता है ये यहां खड़े होके पकड़ा ये वहां आपको पकड़ा है यहां इस रंग का है वहां इस रंग का है ये भेद तो दिख ही सकते हैं ना लेकिन अंतिम समझ क्या है जो सारी बात को जानता है वो क्या सोचता है भाई चाहे आपने इस रंग वाला छोर पकड़ा है चाहे उस रंग वाला पकड़ा है ये तो आप जो करना है उद्देश्य क्या है चादर को खींच के लाना है इकट्ठा करना पास में लेना तो आपको सब जगह से हो जाएगा समझदार तो यही बोलेगा जो भिन्नता करते रहेंगे वो कहेंगे वो बच्चों का बच्चा का खेल लगेगा जैसे बच्चे कह रहे नहीं इधर से पकड़ने से अच्छी तरह चादर आ जाती है मैंने यहां पर पकड़ा है सबको यू ही कह कि नहीं यहीं से पकड़ के खींचो ये मेरा अनुभव है यहीं से पकड़ो क्योंकि उसने वही देखा है उसको विश्वास भी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है प्रत्यक्ष है उसको नहीं पता कि और जगह से भी खींच सकते हैं जैसे बच्चे कर लें तो ये उपासकों का साधकों का बचपना बच, ही तो है तो वो अपने उसी अंश को समझते हैं कि इस तरह से हुआ है तो यही होगा और दूसरा तो वो छो ही नहीं सकता लेकिन आप बड़े हैं पास में आपको आप तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना ये जो उत्तर देने ये ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जो सब उपासनाओं को जानते हैं समझे हुए हैं <laughs> ये जो भेद देख रहे हो फलों का ये तो बच्चे बचपना है आपका यही तो समझाना चाह रहे हैं प्रसंग है क्या फिर और हम इसको भेद समझते हैं ये भेद नहीं है वास्तव में कोई अंतर नहीं आने वाला है प्रारंभ में थोड़ा भेद दिखेगा कोई अंतर नहीं आने वाला है एक मकान को बनाते हैं ये मकान मान लो ये बना हुआ है और कहा से बनाना शुरू करेंगे तो मकान बनेगा आप ये तो कह सकते हो कि नींव होनी चाहिए पहले फिर दीवार होनी चाहिए फिर अगली मंजिल आएगी इतना तो ठीक है नींव कहां से पहले खुदनी चाहिए थी इसकी इस मकान की नींव इधर से खुदे तो अच्छा रहेगा या उधर से खुदे तो या इधर से और नींव पहले यहां डाले ये इधर यहां डाले उससे कोई फर्क पड़ता है दीवार खड़ी करें पहले यहां चिलेंगे फिर वहां चीलेंगे तो फर्क पड़ता है वहां से कर लो तो यहां से कर लो इधर किया तो बाद में वहां हो जाएगा वहां किया तो बाद में यहां हो जाएगा अंतर अंतरगाए प्रक्रिया मूल वही होनी चाहिए भवन निर्माण की प्रक्रिया वैसी की वैसी है मूल सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए मूल सिद्धांत बदल दिए फिर तो अलग बात हो जाएगी ये जो थोड़ी मोटी चीजें भेद हो रही है जिसके आधार पर हम भिन्नताए समझने लगते हैं वो नहीं है भिन्नताएं एक ही है वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापक भ्रांति है वैसे बात तो छोटी सी है ये नहीं व्यापक भ्रांति है ये अच्छे अच्छे लोगों में ये भ्रांतियां देखेंगे उसी में जकड़े हुए रहते हैं वहीं उलझे हुए रहते हैं और दूसरे का आते ही लगता है ये तो कुछ अलग है नहीं ये नहीं जा सकता मैं जिस तरह कर रहा हूं मैंने प्रत्यक्ष कर रखा है ऐसे ही जाएगा तो ये जा सकता है ये तो नहीं जा सकता कुछ गड़बड़ हो रही है इसकी आपको यही भाव प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से झलक में आएगा इसलिए बड़ी भी है है साधना के अंदर उसका समाधान किया हो गया और आचार्य जी पृष्ठ संख्या 202 में सैतालीसवा सूत्र इसमें जो भाष्य है इसमें निर्धारणात इसकी व्याख्या करते हुए लिखा हुआ है, है। कि सर्वे दृष्टा दृष्टे ही प्रोक्ता प्रोक्तरवा गुण ही परमात्मा नो निर्धारण तो इसमें ये मेरा प्रश्न है कि जैसे दृष्ट और प्रोक्ता जो गुण है उनसे तो परमात्मा का निर्धारण हो सकता है, है. परंतु जो अदृष्टा अधक्त गुण है उनसे वो कौन से गुण है और उनसे कैसे निर्धारण होता है देखो तो दृष्ट का मतलब शब्द तो है जो ज्ञात है और यह तो प्रोक्त है जो कहे गए हैं दृष्ट हैं प्रोक्त हैं मतलब हम शास्त्र को देख रहे हैं शास्त्र में जो कहे गए हैं वो प्रोक्त हैं और वही हमारे को दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को तो आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो तो ये है कि शास्त्रों में जितना कहा गया है और जो नहीं कहे गए हैं और जो नहीं कहे गए हैं, वो तो हमारे को दिख ही नहीं रहे अदृष्ट हैं हमारे लिए ज्ञात ही नहीं है अज्ञात है तो उससे तो कैसे होगा ऐसे मत देखिए उसको जिस पंक्ति को वाक्य को प्रकरण को हमने लिया है अब उतने को देखिए जिसको लेकर के उपासना कर रहे हैं अलग अलग प्रसंग हैं उस प्रसंग में ये दृष्ट हैं और बाकी के जो गुण धर्म हैं जो कि यहां नहीं पढ़े गए हैं दूसरी जगह तो पढ़े गए हैं दूसरी जगह दृष्ट हैं दूसरी जगह प्रोक्त हैं लेकिन यहां पर प्रोक्त नहीं है यहां दृष्ट नहीं है वो अदृष्ट कहलाएंगे तो जो साक्षात वचन हमारे सामने है वो दृष्ट और प्रोक्त वहां जो गुण धर्म है उनसे भी परमात्मा का निश्चय होता है निर्धारण होता है और जो यहां नहीं पढ़े गए हैं यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं अदृष्ट हैं और अप्रोक्त हैं यहां नहीं प्रोक्त हैं अन्यत्र भले ही प्रोक्त हैं, उनसे भी होता है इससे भी निर्धारण होगा परमात्मा का निश्चय होगा उससे भी होगा इसलिए तो उपसंगार और व्यतिहार को स्वीकार कर रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ा इससे कर लो चाहे उससे कर लो उस संदर्भ में ही देखेंगे इसको और कोई बोलिए अचर अच्छा जी पृष्ठ संख्या 201 जी सूत्र संख्या 45 हम्म अच्छा जी सूत्र में कहा है क्रिया मानसवत भाष्यकार ने दो तरह इसको अर्थ किया एक व्यस्त और समस्त तो दोनों में दोनों के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं दिख रही है कोई भेद हो तो कृपया बताएं इसमें भिन्नता है और अर्थ में भिन्नता होने के कारण ही इन्होंने दो प्रक्रियाएं बताई हैं और इसमें ऐसा समझिए कि मा क्रिया मानसवत जब ले रहे हैं समस्त में तो अब मन की क्रिया के समान ये अर्थ बनेगा मन की क्रियाएं जब जो पहले आती है सबसे पहले वो प्रबल होती है बाद में आती है वो दुर्बल होती है इस रूप में यहां भी जो पहले से विद्यमान है वो प्रबल है और जो बाहर से लाया गया है उपसंहार व्यतिहार से वो दुर्बल है तो मन की क्रियाओं के समान यहां पर होगा यह है समस्त में अर्थ समास करते हुए जो अर्थ है अव्यस्त का मतलब हुआ क्रिया शब्द यहां सूत्र में अलग पढ़ा हुआ है और मानस वत्व अभी जो मानस वत वत मतलब तो उदाहरण दृष्टांत दिया जा रहा है उसके समान अब यहां मानस वत मन के समान ये कथन है और क्रिया को इन्होंने बताया उपसंहार और व्यतिहार के लिए कि यह जो क्रिया है यानी उपसंहार और व्यतिहार है ये किसकी तरह से लगेंगे मन के समान मन के समान तो अब ये क्रिया उपसंहार व्यतिहार के साथ होगा तो मन की क्रिया के समान समस्त पद जब होगा तब अर्थ क्या बनेगा मन की क्रिया के समान मन की क्रिया के समान और जब व्यास करेंगे व्यस्त करेंगे तो ये क्रिया मन के समान है यह क्रियाएं मतलब उपसंगर और व्यतिहार हैं यह मन के समान है इस तरह शाब्दिक दृष्टि से अर्थ में भेद आएगा और तात्पर्य तो एक ही जाएगा क्योंकि मन के समान जब कहेंगे तो मन के समान क्या तो फिर क्रिया आ जाएंगे और मन की क्रिया के समान कह रहे हैं तब तो सीधे सीधे आ ही रहा है तो मन की क्रिया के समान कौन है उसका कथन यहां हो नहीं रहा है वो प्रसंग से उपसंहार व्यतिहार ही आएंगे और जब क्रिया को अलग कर दिया तो क्रिया शब्द से वो उपसंहार व्यतिहार आ जाएंगे अंतिम अर्थ तो एक ही है लेकिन शब्द दृष्टि से जो अर्थ भेद है वो ये है मन की क्रिया के समान और ये क्रिया मन के समान ये अर्थ में भेदा ओ अच्छा जी ये मानसवत अस्थ व्यस्त अर्थ को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा मानसवत अस्थि इसको ही खोलते हुए मनोभावत ये कहा हाँ। दो 202 पहली पंक्ति में। हाँ तो मनोभावत मनोभाव मतलब मानसिक क्रिया ही होंगे हाँ मनोभाव इसको देखो इन्होंने आगे जो खोल दिया है मानसवध अस्थि मनोभावत संकल्पवद अस्थि या इन्होंने संकल्प को ले लिया मन का भाव मतलब संकल्प इस दृष्टि से एक तो है मन का मन की क्रिया मतलब मन का विचार वृत्ति उसकी होना दिखता और एक है मन का भाव यानी संकल्प ये संकल्प एक निश्चय के रूप में संकल्प है वो थोड़ी भिन्नता हम ले सकते हैं यहां पर और कुल मिलाकर के वो भी क्रिया ही है जी कई जने इच्छा को ना कह करके व्यवहार के अंदर होता है कि मेरी ये इच्छा है ऐसा हो जूं कहते हैं तो थोड़ा आग्रह झलकता है उसकी जगह पे क्या कहते हैं कई साधु संतों के सामने बोलने में कोई निवेदन लेके जाते हैं कि जी, जी आपका अगला कार्यक्रम हमारे यहां हो ऐसी इच्छा है हम चाहते हैं ये भी कथन होता है लेकिन कुछ वर्गों में क्या बोला जाता है ऐसे नहीं बोलते कभी भी हमारी इच्छा है या आपको जी ऐसा मेरा भाव है तो तात्पर्य तो वही है लेकिन इच्छा शब्द का निवेदन का आग्रह का नहीं होता मेरा ऐसा भाव बन रहा है कि आप आए वहां पर हमारे यहां पर आप आए वो भाव शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो संकल्प के भी मेरा ऐसा संकल्प है धन्यवाद इच्छा वगैरह जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ी उसमें दृढ़ता आ जाती है और तोड़ देते हैं तो बोले आपने अपनी इच्छा या संकल्प को तोड़ दिया मैं क्या भाई ऐसा भाव है मेरा भी भाव है मतलब थोड़ी <laughs> सुगंधा ही है अंदर बस उस तरह की भावना बनी है मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि भाई ऐसा होगा ही एक भाव था विचार उठाता हल्का सा उसको इधर उधर कर लेते हैं उसमें सामंजस्य बनाने की संभावना अधिक रहती है इधर उधर होने की सहजता से हो सकती है, पर यहां इन्होंने मनोभाव का मतलब संकल्प लिया है तो थोड़ा अंतर तो थो है ठीक है तो आगे का देखेंगे पृष्ठ संख्या 203 इक्यावनवा सूत्र प्रारंभ करेंगे तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ तो इक्यावनवें सूत्र में पचासवें सूत्र का उत्तर दिया गया है पचासवां सूत्र पूर्व पक्षी का था और इक्यावनवां सूत्र सिद्धांति का है तो पचासवें सूत्र की भूमिका संक्षेप से कि ये जो भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं जो अलग अलग उपासनाएं हैं ये प्रज्ञांतर है भिन्न भिन्न ज्ञान है अलग अलग ही मानना चाहिए सिद्धांती एक मान के चल रहा था कैसे जैसे कि अन्य कार्य होते हैं अन्य विद्याएं हैं कर्मकांड हैं उसमें भेद होने से वो विद्या माना जाता है प्रक्रिया का भेद होने से और वहां अनुबंध फल भी भेद है, और प्रक्रिया का भी भेद है और उससे अलग अलग फलों की प्राप्ति भी देखी जाती है परमात्मा की प्राप्ति भी देखी जाती है यह अलग अलग है तो भी तो इसके उत्तर के लिए अब आगे सिद्धांति बोल रहा है इक्या इक्यावन की भूमिका में ब्रह्मिजी लिखते हैं व्यतिरेके न उत्तरा व्यतिरेक से उत्तर दे रहा है व्यतिरेक का विपरीत शब्द होता है अन्वय अन्वय से उत्तर दे रहा है व्यतिरेक से उत्तर दे रहा है जैसे कि न्याय दर्शन में व्याप्ति आदि होती है अन्वय से व्याप्ति होती है व्यतिरेक से होती है और निर्णय करते हैं जैसे व्याकरण आदि में या विज्ञान में तो उल्टा सीधा देखते तो भाई अन्वय व्यतिरेक से ऐसा देखेंगे तो व्यतिरक विपरीत अर्थ में आता है दूसरे अर्थ में तो पिछले सूत्र में इन्होंने पृथक्व को कहा था प्रज्ञांतर पृथक्वत्त वहां भिन्नता को बताते हुए कहा था पूर्व पक्षी ने तो वैसे सीधे सीधे उत्तर देते तो ये कहते कि भिन्न होते हुए भी एक है वो उत्तर देते हैं वो आगे देंगे वैसे उत्तर लेकिन अभी किस तरह से उत्तर दे रहे हैं पृथकत्व का भिन्न क्या होगा विपरीत व्यतिरेक अपृथकत्व उसको कहेंगे सामान्य पृथक्व है पृथक्व का दूसरा मतलब होता है विशेष ये अलग है ये अलग है <necessary> इसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं इसकी अपनी विशेषता पृथकत्व से विशेषता आती है विशेषता होने पे ही पृथकत्व आएगा नहीं तो पृथक्व नहीं आएगा न आयुर्वेद में कहा जाता है विशेष वस्तु पृथक में विशेष क्या होता है पृथक कर देने वाला होता है तो जब यहां पृथकता कहा जा रहा है इसका अर्थ वहां विशेषता अंतर्भावित है अब पृथकता का व्यतिरेक लेंगे भिन्न लेंगे तो अपृथकता लेंगे और उधर विशेष है और तो विशेष की जगह सामान्य लेंगे तो सीधे उत्तर न दे करके दूसरे ढंग से जब उत्तर दिया जाता है दूसरे ढंग से उत्तर दे रहे हैं उसको व्यतिरेक कह रहे हैं इसलिए इन्होंने कहा इक्यावनवा सूत्र न सामान्यात अभी उपलब्ध मृत्युवन न लोकापत्ति तो ये इक्यावनवा सूत्र हुआ इसमें कहा न सामान्यात अपी उपलब्धे है मृत्युवन नहीं ही लोकापत्ति तो सामान्य से उपलब्धे हे सामान्यात अपी उपलब्धि के समान होने पर भी उपलब्धि का मतलब है ज्ञान ज्ञान के समान होने पर भी पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा था इनका पृथक्व है भिन्नता है किस आधार पे इसमें अनुबंध आदि भिन्न है प्रक्रियाएं भिन्न है यानी शब्द भिन्न हो रहे हैं वहां पर वो भिन्नता देख रहे हैं तो क्या पूर्व पक्षी ने कहा था कि चूंकि ये भिन्न हैं इसलिए इनकी भिन्नता माननी पड़ेगी आपको अलग अलग ही मानना पड़ेगा फल भिन्न है तो सिद्धांत तो ही कह रहा है कि विशेषता होने पर ही भिन्नता हो यह कोई बात नहीं समानता होने पर भी तो भिन्नता हो सकती है भिन्नता होने पे अलग अलग हैं तो इसका विपरीत क्या बनेगा समानता होने पर एक मानेंगे एक मानना पड़ेगा ना जैसा सिद्धांती कह रहा है कि सब एक हैं तो सिद्धांती कह रहा है कि विशेषता भिन्नता को तो छोड़ दो आप ये भिन्नताएं तो हैं लेकिन इस भिन्नता के आधार पर इनमें भेद कथन आप आग, अगर करना चाह रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं है समानता होती है मां भी तो भेद होता है इसलिए समानता और भिन्नता इनके एकत्व एक और अनेकत्व को बताने में आधार नहीं बनेगा इन उपासनाओं के बोले जहां पर भिन्नता कही गई है सिद्धांती मान रहेगी भिन्नताएं है तो हैं ही शब्द भेद हैं ही प्रक्रियाएं भेद हैं ही बोले केवल इसके आधार पर उसको आप अलग अलग कर दो ये तो कोई बात नहीं है जहां समानता कही गई है वहां भी तो भिन्नता रहती है आपके अनुसार तो जहां यदि भेद कथन है तो अलग अलग है अगर समानता है तो फिर एकत्व आना चाहिए पर यहां समान होते हुए भी तो एकत्व नहीं आ रहा है तो ये तो वे हो रहा है इसलिए पृथकत्व यानी विशेषता अथवा एकत्व या सामान्य से भी इसके आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते केवल इसके आधार पर यहां निर्णय नहीं कर सकते कि ये सब एक हैं उपासना या भिन -भिन है या भिन्न भिन्न हैं इस रूप में यहां पर इसका खंडन किया गया है इसको व्यतिरेक से उत्तर दिया गया और सूत्र को देखते हैं और भाष्य को देखते हैं उपलब्ध सामान्यात अपी न उपलब्धि के सामान्य होने पर भी ऐसा नहीं होता है यानी एकत्व नहीं हो पाता है भिन्नता वहां पर रहती है देखिए कि प्रज्ञांतरव तुक्तम आपने जो पीछे कहा ये जो कहा प्रज्ञांतर के समान तो बोलो वो कथन ठीक नहीं है आपका क्यों नहीं है यथा उपलब्धे हे, उपलब्धि के उपलब्धि को आगे खोल लिया बुद्धे सामान्य आदापी उपलब्धि के सामान्य यानी समान होने पर बुद्धि के समान होने पर भी तो उपलब्धि को खोला इन्होंने बुद्धि शब्द से इसकी पुष्टि के लिए न्याय दर्शन का सूत्र दिया बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम ये पर्यायवाची शब्द है समान अर्थ को बताने वाले हैं भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं हैं कौन से शब्द एक तो बुद्धि दूसरा उपलब्धि और तीसरा ज्ञान बुद्धि कह लो ज्ञान कह लो और उपलब्धि कह लो ये इनका एक ही तात्पर्य अच्छा कैसे तो कहा मृत्युवत नहीं लोकापत्ति मृत्यु के समान अब शास्त्रों में कुछ जगह मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया है दो अलग अलग जगह पे वो इसको उदाहरण दे रहे हैं अभी आगे तो उस दृष्टि से मृत्यु मृत्यु तो समान है वहां पर लेकिन फिर भी एक जैसा परिणाम नहीं आ रहा है वहां पर उदाहरण के लिए कहा यथा ही मृत्यु बुद्धिया साम्य मृत्यु बुद्धि की समानता होने पर भी इसको भी मृत्यु कहा उसको भी मृत्यु कहा ये एक अलग चीज है वो अलग चीज है और इसको भी मृत्यु कहा इसको भी मृत्यु कहा इस दृष्टि से मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई दोनों के अंदर मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई एक गाय का दूध है एक भैंस का दूध है कहा ये दूध है ये दूध है तो दूध की दृष्टि से समान बुद्धि बन गई ना, ना हमारी एक ये भोजन है दक्षिण भारत का एक उत्तर भारत का भोजन है ये भी भोजन है ये भी भोजन है भोजन की दृष्टि से बुद्धि सामने हो गया ना वहां पर भोजन बुद्धि तो समान हुई ना चीजें अलग अलग है उसका भेद नहीं कर रहे वो अलग अलग होगा अलग अलग स्वाद है रस है परिणाम है लेकिन आहार बुद्धि तो दोनों में समान होगी ना ये भी खाद्य है ये भी खाते हैं। तो इस दृष्टि से मृत्यु बुद्धि इसको भी मृत्यु कहा उसको भी मृत्यु कहा ये जो मृत्यु बुद्धि है एक समानता है वो तो यथा ही मृत्यु बुद्धिया सामने मृत्यु बुद्धि के समान होने पर भी लोका नाम आपता नोकों ना लो, का यह विभिन्न जो पृथ्वी आदि लोक हैं इनकी आपन्नता यानी इनका नाश नहीं होता ये नाश से संबंधित क्या बात है यह भी आगे के वचनों से स्पष्ट होगी तो पहला उदाहरण दिया अग्निर्वयी मृत्यु हो अग्नि क्या है मृत्यु है मृत्यु है या नहीं अग्नि अग्नि मृत्यु है ना मृत्यु मतलब नाश करने वाली नाश करने वाली हम अग्नि में चले जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी हमारी अन्य चीजों की भी लकड़ी आदि जलती हैं ये है यह समय तो अग्नि मृत्यु है ठीक है एक बात हुई, ये बेहद नेक्का वचन दिया दूसरा कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण का सवा ऐश एवं मृत्यु हो। यही वो मृत्यु है मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। कौन ये तस्मिन मंडले पुरुषः ये जो इसे मंडल दिखाई दे रहा है मंडल मतलब सूर्य मंडल इसमें जो पुरुष है पुरुष मतलब ब्रह्म परमात्मा ये मृत्यु है तो इधर अग्नि को भी मृत्यु कहा भौतिक अग्नि को पृथ्वी पर स्थित अग्नि को भूलोक में स्थित अग्नि को और एक सूर्य लोक में स्थित सूर्य लोक में स्थित जो पुरुष है ब्रह्म जैसे कि वहां उपनिषद में चर्चा आती है वहां स्थित पुरुष की भी उपासना की जाती है उस ढंग से ही वो करते हैं उसको भी मृत्यु कहते हैं तो मृत्यु बुद्धि की समानता हुई दोनों में अग्नि में और परमात्मा में मृत्यु बुद्धि की समानता हुई तो मृत्यु बुद्धि की समानता हुई तो इनसे परिणाम और सब कुछ एक जैसे आने चाहिए इनको एक कहना एक कहना चाहिए आपको परिणाम एक आने चाहिए बोले ऐसा नहीं होता है अत्र अग्नि पुरुष मृत्यु बुद्धि सामने भी न लोकापन्नता अग्नि और पुरुष इन दोनों में बुद्धि की समानता होते हुए मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई कि यह मृत्यु है ऐसे ज्ञान की समानता होते हुए भी न लोकापन्नता लोक की अपन्नता नहीं होती है लोकापन्नता क्या है उसको आगे खोल रहे हैं उसका अर्थ है लोक विनाश इन संसार की चीजों का नाश होना यथवा अथवा दूसरी दृष्टि से लोक सिद्धि आपन्नता एक प्राप्ति की दृष्टि से भी होता है आपन्न हो गया संपन्न हो गया प्राप्त हो गया एक अपन्नता है छिन होना नाश होना तो जो दूसरा अर्थ है लोक की सिद्धि यानी प्राप्ति लोक की सिद्धि का मतलब है कि इनके स्थान की सिद्धि ये अग्नि कहां पर है और वो ब्रह्म कहां पर है के लोक स्थान की अपन्नता यानी प्राप्ति अग्नि भी मृत्यु है ब्रह्म भी मृत्यु है दोनों मृत्यु है तो दोनों का स्थान एक ही होना चाहिए समान होना चाहिए पर वो हो नहीं पाता है अग्नि तो एक देश है यहां है वहां है वहां नहीं है लेकिन ब्रह्म तो सब जगह पे है तो समान लोक की अपन्नता यानी प्राप्ति स्थान की सिद्धि नहीं हो सकती जबकि दोनों को समान मृत्यु बुद्धि से देखा जा रहा है और एक दूसरा अर्थ जो पहला वाला है यहां पर लोगों का नाश होना अग्नि कितनी चीजों का नाश कर सकती है अग्नि क्या सब लोगों का नाश कर सकती है अग्नि सब लोगों का नाश कर सकती है नहीं कुछ चीजों को ही तो जला सकती है ना अब सूर्य है और सूर्य तो अग्नि रूप ही है वहां अग्नि है तो भी उसका स्वरूप है अग्नि उसके स्वरूप को प्रकट कर रही है या नष्ट कर रही है रूपी है सारा। परमात्मा लोगों की आपन्नता करता है सब लोगों का नाश करता है उसमें कोई चीज़ नहीं है। सब चीजों का नाश करता है और ये अग्नि तो नाश करती भी है अगर सब चीजों का तो मोटे मोटे लोगों का करती है उसके पीछे की प्रक्रिया जब अग्नि ने मान लो जला दिया राख बना दी लकड़ी की राख बना दी कोयला भी नहीं रहा अब उसके बाद अग्नि क्या करेगी उसका स्थूल रूप से कुछ भी नहीं कर सकती अब फिर भी उसको और जलाएंगे करेंगे कुछ और हो सकता है लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहां अग्नि कुछ नहीं कर सकती अब उसका सोना है अब सोने को अग्नि तपा रही है अब सोने में कोई विकार नहीं आ रहा है उसका नाशी नहीं कर रही अग्नि किसी में आ गई हाँ, बहुत अधिक अग्नि दें तो वो तरल सोना ठोस से तरल हो सकता है तरल से बाष्पित हो सकता है इतना ही तो हो सकता है अवस्था भेद हो सकता है लेकिन और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता तो अग्नि के द्वारा लोगों का नाश वैसा नहीं हो सकता जैसा ब्रह्म के द्वारा हो सकता है अग्नि की विभिन्न लोगों में स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी ब्रह्म की हो सकती है तो दो मृत्यु बुद्धि को बताने वाले हैं समान है फिर भी वहां पर भिन्नता है तो फिर भी नहीं आया तो सिद्धांत ही एक से ये कहना चाह रहा है कि आपने कहा था कि बुद्ध्यंतर होने से ये भिन्न है तो बोले ये कोई आधार नहीं होता है भिन्नता का समान होने से भी एक नहीं होते तो भिन्न भिन्न होने से भी एक नहीं है समान होने से भी तो एक नहीं है इसलिए ये समानता और भिन्नता इस आधार पर एकत्व और या पृथक्व का निर्णय आप नहीं कर सकते इन उपासनाओं के बारे में ऐसे व्यतिरेक से उत्तर दिया वहां पृथक्व को हटा के या सामान्य ला के व्यति दूषय अंतिम पंक्ति देखिए इसकी पृष्ठ दो सौ चार तस्माहार व्यतिहार प्रज्ञातरत्व बाधकम यदा प्रज्ञा साम्यम साधकमतव्यम तो ये सोचना कि उपसंघार और व्यतिहार में प्रज्ञांतरत्व मान लेना यह भिन्न प्रज्ञा है यह भिन्न प्रज्ञा है तो ये बाधकम न मंतव्यम वो बाधक नहीं होती है उपासना में ये अलग अलग बाधक नहीं है या उपसंहार व्यतिहार करना उपासना में किसी प्रकार का बाधक नहीं है ढंग से अगर सब किए जा रहे हैं तो सब जगह फल प्राप्त तो होगा भिन्नता नहीं है उसमें तो प्रज्ञांतरत्व बाधक नहीं होगा ये प्रज्ञांतरत्व की बात हो गई ये हो गई पचासवें सूत्र की पूर्व पक्षी वाली और आगे का यदवा प्रज्ञा साम्यम साधकम और जो इनमें प्रज्ञा की समानता है वो कोई विशेष साधक बन जाएगी ऐसा भी नहीं है जैसा है वैसा ही वो आना है उनका तो यदा प्रज्ञा ये प्रज्ञा साम्य है इक्यावन सूत्र की दृष्टि से यदवा प्रज्ञा साधकम् इति मंतव्यम ऐसा नहीं मानना चाहिए किंतु फिर क्या विषय लिंग श्रुति नाम साम्यम साधकम् इतव इनमें विषय विषय का मतलब है प्रकरण प्रकरण लिंग और श्रुति श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण तो विषय प्रकरण लिंग और श्रुति इनके इनका जो साम्य है ये साधक है ये मानना चाहिए अर्थात इनमें जो समानता है तो श्रुति के आधार पर इनकी समानता समझनी चाहिए लिंग के आधार पर इनकी समानता समझनी चाहिए ये ही इसके निर्धारण में तत्व है ये सब उपासनाएं एक ही हैं एक ही जगह पे ले जा सकती हैं हमारे को ठीक ढंग से उचित ढंग से की जाए तो जैसे कि आप दूसरे ढंग से मैं कहूँ लौकिक उदाहरण अलग अलग वाहन हो हमारे पास में एक साइकिल चला सकता है एक स्कूटर मोटरसाइकिल गंतव्य गंतव्य तक पहुंचा देंगे वो उस दृष्टि से समानता है इसमें अब मोटरसाइकिल भले ही जल्दी पहुंचाती हो या स्कूटर लेकिन किसी को चलानी नहीं आती है तो क्या करेगा वो उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है साधन है अच्छा जल्दी पहुंचाएगा लेकिन उसके लिए उपयुक्त नहीं है उसको तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी और वो भी नहीं आता है तो और पैदल ही चलेगा वो उसमें भी क्या आपत्ति है वहीं पहुंचेगा और उल्टा करने लगेगा तो उन्हें दूसरों ने कहा है मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचते साइकिल से जल्दी पहुंचते सीखी है नहीं और चलाने लग रहा है तो गिरेगा हाथ पैर टूटेंगे और वो उतनी भी यात्रा नहीं हो पाएगी उसकी तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरी क्या रुचि बन रही है मेरी मानसिक स्थिति क्या है उसके अनुसार इसका चयन होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से बाद में सीख जाएंगे तो मोटरसाइकिल भी चला लेंगे नहीं तो अभी तो साइकिल या पैदल ही चलेंगे लेकिन अच्छी चीजों का बहुत ऐसा सवार होता है ये सबके लिए वो अच्छा दिखाई देता है परोपकार की भावना भी आती है जितनी जल्दी मैंने कर लिया उतनी जल्दी इनको भी मिल जाए। मैं इस दवाई से ठीक हुआ था ये भी इसी दवाई से ठीक होगा सबको एक ही दवाई सबके लिए एक ही दवाई अब ये चुग जाते और कई चिकित्सक भी होते ही हैं, कुछ रोगी जिससे ठीक होते हैं वो हर रोगी को वही ही दवाईया देंगे वो उनकी निश्चित दवाइयां होती है पैट दवाइयां होती है ये तो वो हर किसी को देंगे ही वो नहीं जी मेरा तो अनुभव है वर्षों का मैं तो इतने साल से दे रहा हूं ठीक है कहीं लग जाएगा लेकिन सब्जेक्ट तो ये नहीं कह सकते फिर भी कहीं वो बिल्कुल आवश्यक नहीं हो कहीं वो विपरीत भी पड़ रही हो उसके पर वो प्रभाव इतना रहता है ये भाई जी बहुत अच्छे हैं इन्होंने बहुतों को ठीक किया है इतने रोगी ठीक हुए तो वो भी लोग भी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है जी आप कह रहे हो इतना है तो वो विपरीत भी लेता रहता और उनके विपरीत भी पड़ती रहती है वो दवाई वो सफल भी नहीं हो पाते फिर वो कहते हैं भाई तो हम तो सफल नहीं हो बोले आपने पत्थ्य का पालन नहीं किया होगा विपेद्य का तो क्या दोष है रोगी का ही दोष होगा शिक्षक का क्या दोष है तो जो सीखने वाले तो उन्हीं का ही दोष माना जाता है नहीं आपने कुछ न कुछ कमी रखी होगी आपने भावना ठीक नहीं रखी होगी आपने पूरी तरह नहीं किया होगा और दो चार बातें पूछेंगे तो कोई ना कोई दोष तो निकल ही आता है बोले हाँ ये कारण है आपका इसलिए आप सफल नहीं हो ये नहीं पता कि दवाई गलत दे रखी है हमने उसके लिए वो परीक्षा नहीं हुई पूरी सबको एक जैसा सबको एक जैसा वो नहीं हो सकता तो अपने अपने ढंग से हम इसको कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए अन्य अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं। इसी की पुष्टि में सिद्धांती कह रहे हैं। अब सीधे ढंग से उत्तर दे रहे हैं इनका एकत्व क्यों है बावनवा सूत्र परेणच शब्द से ताद विध्य भूयस्वाद तू अनुबंध तो अनुबंध का मतलब तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो फल है वो तो यहां पर परेण तादविध्य पर का मतलब है पर आत्मा जो है यानी परमात्मा जो है उसके साथ में तादविध्य हो जाता है समान धर्म हो जाते हैं तदवत हो जाता है तदविध हो जाता है वो इसकी अधिकता के कारण से वहां पर सब ये शब्द से इसमें शाब्दिक यानी शब्द प्रमाण की अधिकता है बहुत सारे शब्द प्रमाण मिलते हैं कि सब जगह इन सब भिन्न भिन्न जगह कह के वहीं पर ही पहुंचाते हैं इसलिए अनेक शब्द प्रमाण मिलते हैं लक्ष्य सबका एक ही है फल सबका एक ही आने वाला है अनुबंध तू भिन्न भिन्न प्रकरण गता नाम परमात्मोपासनाम अनुबंध है। अलग अलग प्रकरणों में जो परमात्मा की उपासनाएं कही गई है उनका अनुबंध उसको खोल दिया है फलम उसको खोल दिया प्रयोजनम तू न भिन्नम भिन्न भिन्नम किंतु एकमेव ये तो एक ही है कैसे एक ही है तो बताने तच वो क्या है परेण ताद तो परेण को खोल दिया परेण आत्मना यानी परमात्मा सह पर आत्मा परमात्मा के साथ में ताद इसमें तद विद्यय छप गया है सूत्र में तादवित्य ठीक है या नीचे तादविद्य ताद्विध्य। ताद्विध्य ताद, विध्य। ताद, विध्य। ताद विध्य को इन्होंने आगे खोल दिया है तद विधत्व को आगे खोल दिया तत्सादृश्य उसकी समानता में और उसी को आगे खोल दिया तात धर्म और उसी को आगे खोल दिया तद धर्म प्राप्त अस्थि उस धर्म की उसके धर्म की प्राप्ति में समानता है परमात्मा के धर्मों की प्राप्ति यह है ताद विद्य तत् सा, उसकी सादृशता तदविद हो जाना यही ही वहां पर उपलब्धि सब जगह कही गई है मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति का क्या मतलब निकलेगा कि परमात्मा के जैसा हो जाना परमात्मा के गुणधर्मों का हमारे में आ जाना वो चाहे आनंद है ज्ञान है निर्भयता है इत्यादि जो भी है दुख रहितता है उसके गुणों का हमारे में आ जाना बस यही अंतिम लक्ष्य है यही और ये सब जगह समान है आगे देखिए ये कैसे कहा अपने समान है तो कुतः शब्द से भूयस्वात इस बारे में बहुत सारे शब्द प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं अत्र विषये शब्द प्रमाण से बाहुल्यात प्राचुर्यात आधिक्यात। इस में शब्द प्रमाण की बहुलता है उची को कोल दिया प्राचुरय है उची को कोल दिया आधिक्य है संति ही श्रुत यो बव्य परमात्म साम्य फल प्रदर्शिका परमात्मा के फल की समानता को बताने वाली बहुत सारी श्रुतियां है जितनी भी जहां पर भी वर्णन मिलेगा वहां मुक्ति के स्वरूप में भेद नहीं मिलेगा यहां यह हो जाएगा यहां यह हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति और उसका स्वरूप एक ही जैसा मिलेगा उदाहरण दिया तद्यथा जो हई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मय व जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है परमात्मा को जान लेता है तो वो ब्रह्मय व भवती ब्रह्म ही हो जाता है अब एक तो है वह अद्वैत वाले की दृष्टि से कि बस वो आत्मा रहता ही नहीं है परमात्मा बन जाता है ब्रह्म ही हो जाता है मतलब ब्रह्म जैसा हो जाता है गुण आएंगे मुंडक उपनिषद का है और एक और मुंडक उपनिषद का दूसरे प्रसंग का कहने यदा पश्य है पश्यते रुक्म जब ये पश्य पश्य मतलब द्रष्टा देखने वाला यानी आत्मा रुक्म वर्णम करतारम ईशम पुरुषम ब्रह्म पश्यते उस परमात्मा को देखता है कैसा परमात्मा जो रुक्मवर्ण है यानी सुंदर स्वरूप वाला है ज्योति स्वरूप है स्वर्णवर्ण वाला है कर्तारम जो कि कर्ता है ईशम यानी जो स्वामी है उस पुरुष को ब्रह्म ब्रह्म योनि जो ब्रह्म यानी तो वेद का कारण है वेद की योनि है ऐसे उसको जब देखता है तथा विद्वान पाप पुण्य विधु है तब यह विद्वान उसको जानने वाला पाप और पुण्य को झाड़ करके जैसे घोड़ा या गधा हिनहिना करके और हिल करके धूल को यूं झाड़ देता है बड़ी आसानी से ऐसे झाड़ करके अपने आप अलग हो जाएगी उसको एक एक को निकाल के हटाना नहीं पड़ता है झाड़ दिया वो निकल जाएगा विद्वान पाप और पुण्य को धू करके कंपन करके, करके निरंजन दोषों से रहित होके परम साम्यम उपायती परम साम्य को प्राप्त हो रहा है अब साम्यता हो रही है तो किससे साम्यता हो रही है किसी दूसरे से साम्यता होगी साम्यता में क्या होता है एक गुण उधर से इधर आ गया हमारा गुण तो वहां जाना नहीं है परमात्मा में आत्मा और परमात्मा में समानता है हमारा कोई गुण तो परमात्मा में जाने वाला नहीं है तो समानता का एक ही उपाय है कि परमात्मा के गुण हमारे में आ जाएंगे ये क्या कैसे होगा ये तादविध्य से होगा तात्सादृश्य होगा तो जितना जितना हम परमात्मा के जैसा बनते जाते हैं एक दृष्टि से वो परमात्मा की प्राप्ति है उस परमात्मा जैसे बनते जा रहे हैं पर चूंकि बहुत अंशों में हम नहीं बन पाते तो नितांत मुक्ति में परमात्मा जैसे हो जाते हैं आनंद आदि गुणों की दृष्टि से सर्वव्यापकता की दृष्टि से नहीं होते और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अधिक साम्य हो जाता है यही साम्य प्राप्ति है और जितनी भी उपासनाएं हैं सब में यही होने वाला है उसमें कोई भेद नहीं है इसलिए ये सब उपासनाएं एक ही है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव ओ सभी को साधार अवादन हो सकता है